श्रीमद्भागवत महापुराण चतु स्क अथाष्टा विंशोध्याय पुरजन को स्त्री जोनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना नारदवाच सैनिकाभ्या बरिस्म दृष्टकारिण प्रज्वालाल कन्याभ्यारवन इं नारद जी कहते हैं राजन फिर भय नामक यमनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रद्वार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे ताए कदा तो रभसापुर जनपुरी भोगाढ़ पालिताम एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और सांसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से सम्पन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया कालकन्या पुरंजनपुरम बलात् यदाभिभूत पुरुष है सद्यो निस्सार था मियात तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है वह कालकन्या बलात उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी तयोपुज्यम वै यवना सर्वतोदिश्वा प्रवेश सोभृश प्रादरय पुरी उस समय वे यवन भी कालकन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे तस् प्रवीद्यम अभिमानी पुर अब आप विधास्तापान कुटुम्बी ममता कुली के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पर पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे कन्यापगूढ़ो नष्ट्री कृपणो विषयात्मक नष्ट प्रज्ञो हृत गंधर्व यमनबलात् कालकन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयाशक्त होने के कारण वह बहुत दिन हो गया उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई बहुत दिन हो गया उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई गंधर्व और यौनों ने बलात उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया विषयाम स्वरिमृक्ष प्रतिकूलान नान पुत्रा पौत्राणू अगामयां जगत जा सौहृदा आत्मा कन्याग्रतम पंचाला नरे दूषिता दुरंत चित्तापन्नो नले भे तत्व क्रिया उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्यवर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं स्त्री स्नेह शून्य हो गई है मेरी देह को कालकन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया कामानभिलोम या तमांस कन्याम विगतात्मगति स्नेह पुत्रालयन कालकन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था अपनी पारलौकिकी गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था गंधर्व यवनाक्रांताम कालकन्यापमर्दिताम तुम प्रचक्रम राजा ताम पुरी मणिकामत ऐसी अवस्था में उनसे बिछोड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि उसे गंधर्व और यौनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था भय नाम भ्रता प्रज्वर प्रत्युपस्थित ददाता पुरी कृष्णा भ्रातु प्रिय इतने में ही यौनाराज भय के बड़े भाई प्रज्वाल ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी तस् संद्यम सपौर सपरिच्छद कौटुंबिक कौटुंबिया उपाय त्यत जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी, सेवक वृंद संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुम्बल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ यवलो परुद्धा ग्रस्तायाम काल कन्याम प्रज्वार संश्रेष्ठ पुरपालो तप्यत नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था न शेह के सोवितुम त्र पुकृपे वे पथु गंतुमच्छय ततो वृक्ष कोटरादी वानलात्म जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से काँपते हुए वहाँ से भागने की इच्छा की हे शिथिला गंधर्वित राजन जराजन सरुरोधः उसके यंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी अतः जब यवन यवन शत्रुओं ने उसे जाते देख कर रोका तब वह दुखी होकर रोने लगा दुहित्रे पुत्र पौत्रा से पाषदान स्वस्थवशिष्टि गृहकोशम अहम ममे स्वीकृत गृह सुकुमतिर्गृहे दध्यो विप्रयोगा उपस्थिते उपस्थित गृहशक्त गेहादि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ तब वह अपने पुत्री पुत्र पौत्र पुत्रवधु दामाद नौकर और घर खजाना तथा अनान्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी उनका भोग तो कभी का छूट गया था उन सबके लिए इस प्रकार चिंता करने लगा लोकांतरम गतवती मै ना था कुटुम्बिनी वर्तिश्य कथम तेषा बालकानन सोचती हाय मेरी भार्य तो बहुत घर गृहस्थी वाली है जब मैं परलोक को चला जाऊँगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी ना मै नाशते भुंगते ना स्नाते ना स्नाते मतपरा मई रुष्टे सुसंत भर सिद्धे यतवाग्भ्या यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी प्रबोधयती महाविज्ञ व्यूसते शोक कर्षिता वर्तमय तदगृह में मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी मुझमें इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर काटा हो जाती थी यो तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या यह गृह साश्रम का व्यवहार चला सकेगी कथम नुदारका दीनादारवापरायणा वर्तिष्यंते मई गते भिन्न मैगते वायु वो दधो मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे ये तो बीस समुद्र में नाव टूट जाने से हुए यात्रियों के सामान बिल बिलाने लगेंगे एवं कृपणया बुद्ध्या शोचंतम अत दर्हणम ग्रहतुम कृतधीरेपद्यत यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धिते अपने स्त्री पुत्रादि के लिए शोकाकुल हो रहा था इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यमन राज आधम का वसुवध्य वर्ण नि क्षय अन्वद्रमथाहतुराह जब यमन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले तब उसके अनुचरगण गण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए पुरिम विहोपगत उपरुद्धो भुजंगम यदा तबे वाहनो पुरिम विषिणा प्रकृतिम गौनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया नाविदाविष्ट सुरह इस प्रकार महाबली यवनराज ने यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया तम यज्ञ पशु संयप्ता ये दयालुना कुठारे चिछद क्रमरन तो मीव मथ उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे अनंतपारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति साम शास्वतीरासूषि वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी तामेव मनसा गृहणन बभूव प्रमदोत्तमा अनंतनम् विदर्भस्य राजसिंहस्य राज अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था इसलिए दूसरे जन्म में वह नृश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ उपय में वीर्यपणाम वेदर्भ मलयध्वज ये निर्जित राज्य परपुरंजय जब यह विदर्भनंदनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह थकेगा तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड नरेश महाराज मूल्यध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया तस्याजनयाश्चक्र आत्मजाम क्षण यभी यसुतान सप्तः द्रविण भूभृत उससे महाराज मलयध्वज भजने एक शाम लोचना कन्या और उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न किए जो आगे चलकर द्रविण देश के साथ राजा हुए एक एकस्य राजन राजुद अर्बुद भोगक्षते यदंशरे बही मनम परम राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मन्वंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे अगस्त्य प्राग्हितर उपये मेधितव्रता यश दृढ़ो जाता मुनि राजा मलध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशिला थी उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इद्मवाह हुआ विबध्यतन भ्यक्ष राजर्षि मलयध्वज आर् राधे सजगामा सज अंत में राजर्षिमलधज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए हित्वागृतान भोगान वह दर्भी मध्रेक्षणाम अन्न धावत पाण्डेशम ज्योष्ण करम उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है उसी प्रकार मतलोचना विदर्भी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया त्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णिम बटोद का तत्पुण्यसलिलय नित्यम उभत्रात्मनो मृजन वहाँ चंद्रवसा ताम्रपर्णिम और बटोदका नाम की तीन नदियां थीं उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतकरण को निर्मल करते थे मूल कर आसितः वहां रहकर उन्होंने कंद बीज मूल फल पुष्प पत्ते तीन और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया शीतोष्ण मात वर्षा क्षितिपा से प्रिया प्रियवान जलयन समर्शन महाराज मलय ध्वजले सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत उष्ण वर्षा बाजू भूख प्यास प्रिय अप्रिय और सुख दुखादि सभी द्वंद्वों को जीत लिया तपसा विद्या पक बक्छाजो नियम यम यु जय ब्रह्मण्यात्मार विजिताक्षा नीलाचय तब और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यमनेमाधि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वंश वश में करके ये आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे आस्थाविक दिव्यम वर्ष शि वासुदेवे भगवती नान्य द्वहन इस प्रकार सौ दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीरादि का भी भान न हुआ स व्यापक तयात्मा व्यतिरिक्त तयात्में विद्वान सपनाय वाम साक्षिण साक्षात भगवत न गुरु विशुद्ध ज्ञान न स्फुरा विश्वतो मुखम राजन गुरुस्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतकरण के वित्ती का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए परे ब्रह्मणचात्मा परम ब्रह्म तथात्मने वेक्षमाणो विहाय क्षाम फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए परम वैदर्भी भोगां पति पर राजन इस समय पति पारायण वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी चीरवासा भ्रद्धा भूत शिरोहा बभाव उपतिम शांता शिखा शांत विवाह वह चीर वस्त्र धारण की रहती व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृष्ण हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी अजानति प्रियतम जदोपरत अंगना सीरासन आसाद्य यथा पूर्वम उपाचरत उसके पति परलोकवासी हो चुके थे परंतु पूर्व स्थिर आसन से विराजमान थे इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्वज सेवा करने लगी यदा नोपलभेताउस्मारण प्रत्युते आसे संविघ्न हृदया यूथ भ्रष्टा मृगी यथा चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई तब तो वह झुंड से बिछड़ी ही मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई आत्मान सोचति दीनम अबंधुम विप्लवा श्रुवी स्नावासी चम विपने सुस्वरम प्ररोध सा उस बिहड़भन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर ज़ोर से रोने लगी उत्तिष्ठो राज्य छत्रबंधुभ्यो विभिन्म पातमरहसे वह बोली राजे उठिए उठिए समुद्र से घिरी हुई जब वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है आप इसकी रक्षा कीजिए एवं बलपति बाला विपने गता पतिम पतितापाद भरत रुदत्य पति के साथ मन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आँसू बहाने लगी चितूमहि चित्वा प्रत्योह कलेवर आदिप्य चाणे विलपंति मनोदे लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का स्व रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया तत्र तरह कस्त सखा ब्राह्मण आत्मवान शांत बलगुना शाम ना प्रभु राजन इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा ब्राह्मण उच कायानो यस जानसी कि सखाय माम ये नाग्रे विचर्थ ब्राह्मण ने कहा तू कौन है किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी अपे स्मृति चात्मा अभिज्ञात सखम सखे माम पद्म भोग सखे क्या तुम्हें अपनी याद आती है किसी समय मैं तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा था तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे हंसाव तुम चार्य सखा मानसा जनौ अभूता मंतरा कह सहस्र परिभरान आर्य पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे सम विहाय माम बंधो मतिर्महिम विचलन पदमद्राक्ष निर्मितम स्त्रिया किंतु मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा पंचाराव नवद्वारक त्रिकोषकम षटकुम पंच विपण पंच प्रकृति स्थिर उसमें पांच बगीचे नौ दरवाजे एक द्वारपाल तीन परकोटे छह वैश्यकुल और पांच बाजार थे वह पांच उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामी एक स्त्री थी पंचेन्द्रिया था आराम द्वार प्राणा तेजो प्रभो तेजो बन्नांद्रिय संग्रह विपन क्रियाशक्तिर्भूत प्रकृति शक्तधी सुमा स्वच्छ प्रवेशो नामबुध्य महाराज इंद्रियों के पांच विषय उसके बगीचे थे नौ इंद्रिय छिद्र द्वार थे तेज जल और अन्न तीन परकोटे थे मन और पांच ज्ञान इंद्रियां छह वैश्यकुल थे शक्ति रूप कर्म इंद्रियां ही बाजार थीं पांच भूत ही उसके कभी छीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्ध शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है अपने स्वरूप को भूल जाता है तस्में तम रामयास्पृष्टो रममाणो श्रुतस्मृति सत्संगा दीदृशि प्राप्तों दशा पापीय शिम प्रभो भाई उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ त्यौहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है न तुम विदर्भ दुहिता नाजमीर सुहित तब न पते स्वम पुरंजन्याुद्धो नव मुखे ययाम देखो तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न यह वीर मणयध्वज तुम्हारा पति ही जिसने तुम्हें नौ द्वारों के नगर में बंद किया था उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो माया शेषा मया श्रेष्ठा यद्रिम सतिम मन्नते नौ भयम यदयी हंस उपावजोर गतिम तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है वास्तव में तुम न पुरुष हो ना स्त्री हम दोनों तो हंस हैं हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो अहम भवान्यचान्यस्त तमेवाहम विचक्ष भो नान पश्य कवय छिद्रम जा मनागपी <ज़िया> मित्र जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचारपूर्वक देखो मैं भी वही हूँ जो तुम हो यानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते यथा पुरुष आत्मा एकमादर्श चक्षुषोह विधाम विधाभूत छे ते तथातर मावजोह जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीर्षे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न भिन रूप से देखता है वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के, के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है एवं समानसो हंसो हंस न प्रतिबोधिता स्वस्थ्य विचारे नष्टाप पुनः प्रतिम इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया तब वह मान सरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया बर्ष्मद्यात्म परोक्षेण प्रदर्शित योक्ष प्रिय देव भगवान्व प्राचीन बर् मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का निदर्शन करा दिया है क्योंकि जगत्कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है ये श्रीमद्भागते महापुराणे पारंश्याम सेता चतुस्तकंजनोपाख्या अषावश्याय